नमस्कार आप सुंदर रेडियो माथ वन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं अब विशेष हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे एक हमारे साथ है विशेष के सुभाष जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप गवर्नमेंट के साथ जुड़कर अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं अब करेंटली आप जो है नशा मुक्ति और साइबर सिक्योरिटी इन विषयों को लेकर अलग अलग जगह पर आप लेक्चर करते हैं और एक यूनिक है कि आ, किसी भी चीज़ को बताने के लिए एक आपके पास पूरा जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं और बड़ा अच्छा लगता है आज के समय में ये एक जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो आप कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अलग अलग स्टेट्स के में जाके भी करते हैं तो और अच्छा लगा तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में के कैसे हैं आप बढ़िया थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सर जी जी जी थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा बताइए हमारे श्रोताओं को खास करके जो रेडियो मधुबन के माध्यम से सुन रहे हैं आपको मेरा नाम के सुभाष है और मैं थोड़े दिन पहले मैं रिटायर हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नैचुरोपति जी जो कि पुणे में स्थित है हाँ बाबूवन बोलता है उस जगह को आई दी एडमिन एंड अकाउंट्स ऑफिसर जी जी जी और उसके बाद तो मैंने एक संस्था शुरू किया है अरे वाह एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन देन ऑल सेंट्रल रूल्स रेगुलेशंस देन लीगल मैटर्स एंड आई गिव यू नो फ्री लीगल एड टू पीपल हुई एम्बन इज दैट वाट एवर नॉलेज आई है लास्ट फोर डेकेट्स चालीस साल का मेरा नौकरी में डिफरेंट एरिया में काम किया क्योंकि एजुकेशन में 10 साल किया और नवोदय विद्यालय समधि में था मैं 20 साल आ, स्कूल चलाने के लिए रेजिडेंशल स्कूल्स तो ऑल ओवर इंडिया ये ये एरिया में मैंने काम किया था राजस्थान में भी कुछ दिन इतना आना पड़ा मुझे उस काम में और पुणे रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन में था पुणे महाराष्ट्र इंक्लूडिंग महाराष्ट्र गोवा गुजरात दामन ड्यू इतना भी नवोदय विद्यालय से उधर का स्कूल एडमिन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था मैं उसमें तो फिर मैंने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कम अकाउंट्स ऑफिसर बाबू में ज्वाइन किया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है सर का उपचार केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है आयुष मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में वहाँ मैं एडमिन ऑफिसर था फिर अभी उधर टू फिफ्टी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज तो और रिसर्च सेंटर ये भी शुरू हो गया उधर इट्स अ वेरी बिग नैचुरपथी हॉस्पिटल इन इन इंडिया सो आगे चल के मैं सोचा कुछ मेरा जितना भी नॉलेज है सोसाइटी को देना मांगता है तो और मैंने एक, एक इंस्टीट्यूट चालू किया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गिविंग फ्री ट्रेनिंग टू तो पीपल Uh, सुभाष सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आपके बारे में पता चल गया कि आप किस तरह से गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आपने काम किया और अभी विशेष रूप से आप रिटायरमेंट के बाद एक एनजीओ के माध्यम से विजिलेंस के रूप में आप काम कर रहे हैं और जगह जगह पे लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम दे रहे हैं मैं चाहूँगा कोई यूनिक एक्सपीरियंस अगर आपका हो जिसमें नशा मुक्ति की बात हो या कुछ लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प किया हो छोड़ दिया हो उसका अगर एक आध स्टोरी हमें बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या एक जगह है चंगनाशीरी जी जी वो है केरला में अच्छा <laughs> वो आठ साल की वो आठ नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती है लड़की हाँ हाँ हाँ वो अभी भी एडमिटेड है वो एरिया में एक सेंटर में इसका मतलब आठ साल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रग एडिक्शन ओके तो उधर जब मैं मिला था ना उनसे तो वी ट्राई टू परस्यू हर टू अवॉइड ड्रग्स बट धीरे धीरे उसको बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है और आई थिंक ऑफ दैट अच्छा यस दैट इज वन थिंग एंड रिसेंटली पुणे में जो hmm. चिंजवाड़ है सी उधर एक बड़ा केरला भवन है वहाँ मैंने तीन घंटे का एक सेमिनार कंडक्ट किया था अच्छा मेरा सब्जेक्ट था ड्रग एडिक्शन कोसस कंसन प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन में मैंने उसमें आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दी एक्ट एनडीपीएस एक्ट जो लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं फिर उनको मालूम होना चाहिए एक्ट का एक्ट का ऊपर सपोज कार्रवाई होता तो उनको बेल तक नहीं मिलता तो एक अवेयरनेस मैंने उसमें छोड़ दिया क्योंकि अब जब बिल्कुल वापस नहीं आ रहा है तो know that he will will be be in trouble. हुँ Anybody हुँ। who is found with any any drug which are prohibited, they will be arrested and bail बहुत बहुत है। है। सही so जब है। मैंने बात किया उसमें मैंने पर्टिकुलर parents का control को ऊपर मैंने बात किया था अच्छा, अच्छा। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ पेरेंट्स जो है दे आर रियली रिस्पॉसिबल फॉर ऑल दिस ड्रग एडिक्शनिंग बिकॉज देर इज अम एक parents uh, को अभी बिल्कुल control नहीं बच्चों के ऊपर they don't see what they are doing in the night hmm. दस बजे पढ़ाई के लिए room बंद कर बैठ जाता है और वो क्या करता है कैसे करता है कुछ भी मालूम नहीं पड़ता उसको उनके ऊपर हाँ। control रखना बहुत जरूरी है पहले हमारे ऊपर जैसे parents control रखता था आजकल इवन माई चिल्ड्रन ऑल्सो आई डोंट डैट मच कंट्रोल बीच आई आई यूज टू गेट कंट्रोल्ड बाई माई पेरेंट्स राइट ना तो दैट इज़ वन थिंग एंड कम्युनिटी में जो टीचर्स हैं जो उनका जो हेड से लेकर टीचर्स से लेकर और पीयर ग्रुप दे आर ऑल्सो प्लेइंग सम इम्पोर्टेंट रोल इन ये जो ड्रग्स में बिल्कुल हाँ सो दैट वॉज माई रिसर्च आई हैव टॉक्ट अबाउट दैट वाट इज माई आउटकम सो ना वी आर ट्राइंग टू यू नो Have conferences and seminars and workshops in many uh, all, in level, all, in all level, in India level all India pan India no, uh, no for problem. parents yeah. also separately and teachers also separately Good. when I contacted that program we had uh, teachers also we had NGOs heads of NGOs we mm -hmm. called them uh, yeah then I talked about all these uh, you know pros and cons and then uh, the action that the government will be taking when they are in the custody. and uh, the bit that i think we can pursue those uh, young uh, people to get out of that yeah you know problems okay case so it's not only really in pune all over uh, india we are finding it yeah yeah ओके okay, केशवभाष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे जो है बच्चों के ऊपर माता पिता का केयर होना चाहिए यानी उनकी देखरेख रेख होनी चाहिए आज के समय में टेक्नोलॉजी आ गया बहुत आसान हो गया चीज़ें समझना लेकिन अगर बच्चे के ऊपर माता पिता का ध्यान नहीं है तो पता है नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं किन से बात कर रहे हैं क्या होगा आगे चल के क्या मुसीबत नहीं आएगा यह हमें पता नहीं इसलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ में प्यार करते हुए अगर मोबाइल देते तो मोबाइल में ये देखो कि वो क्या देख रहा है किससे बात कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कहीं भी अचानक से पुलिस आ जाएगी और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हुआ क्या है है ना? तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा मैसेज हमारे आ, जो रेडियो लिस्नर हैं, उन सभी के लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में आप लोग बोले इसलिए हम बहुत धन्यवाद है आपके लिए। <laughs> और दस साल पहले गेस्ट आई वपोज एंड स्पीक सम uh from ministry <laughs> of health when i was working there uh -huh. unfortunately that time i had some other government run i could not reach here uh -huh. and this is the first of first visit i am very much impressed <laughs> and and uh, I I think for another seven days we we are here that program no so can can whenever you get can time learn, please come and yeah, we can can enhance your knowledge people. to bill the society also याद किया अपने पुराने यादों को की आप कुछ समय पहले वी आई पी बन के यहाँ पर आए थे और आपने कुछ टॉक भी दिया और यहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में आज अपना अनुभव शेयर करके आपको बहुत अच्छा लगा उस दिन में आ नहीं पाया जी जी, जी जी जी लेकिन फिर भी आज तो तो तो आइए तो तो जी, जी, जी। जी। बहुत बहुत मित्रों आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत है आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर वन जीरो